तत्व चिंतामढ़ि अनन्य प्रेम ही भक्ति है अनिर्वचनी ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए भगवत भक्ति के सदृश किसी भी युग में अन्य कोई भी सुगम उपाय नहीं है कलयुग में तो है ही नहीं परंतु यह बात सबसे पहले समझने की है कि भक्ति किसे कहते हैं भक्ति कहने में जितनी सहज है करने में उतनी ही कठिन है केवल डंबर का नाम भक्ति नहीं है भक्ति दिखाने की चीज नहीं वह तो हृदय का परम गुप्त धन है भक्ति का स्वरूप जितना गुप्त रहता है उतना ही वह अधिक मूल्यवान समझा जाता है भक्ति तत्व का समझना बड़ा कठिन है अवश्य ही उन भाग्यवानों को इसके समझने में बहुत आयास या श्रम नहीं करना पड़ता जो उस दया परमेश्वर के शरण हो जाते हैं अनन्य शरणागत भक्त को भक्ति का तत्व परमेश्वर स्वयं समझा देते हैं एक बार भी जो सच्चे हृदय से भगवान के शरण हो जाता है भगवान उसे अभय कर देते हैं यह उनका व्रत है सग्रदेव प्रपन्नाय तवास्मृति चाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामम्येत व्रतम मम भगवान की शरणागति एक बड़े ही महत्व का साधन है परंतु उसमें अनन्यता होनी चाहिए पूर्ण अनन्यता होने पर भगवान की ओर से तुरंत ही इच्छित उत्तर मिलता है विभीषण अत्यंत आतुर होकर एकमात्र श्री राम के आश्रय में ही अपनी रक्षा समझकर कर श्री राम के शरण आता है भगवान राम उसे उसी क्षण अपना लेते हैं कौरवों की राजसभा में सब तरह से निराश होकर देवी द्रौपदी ज्यो ही अशरण शरण श्री कृष्ण को स्मरण करती है त्यों ही चीर अनंत हो जाता है अन्य शरण के यही उदाहरण है यह शरणागति सांसारिक कष्ट निवृत्ति के लिए भी थी इसी इस भाव से भक्त को भगवान के लिए ही भगवान के शरणागत होना चाहिए फिर तत्व की उपलब्धि होने में विलंब नहीं होगा यद्यपि इस प्रकार भक्ति का परम तत्व भगवान के शरण होने से ही जाना जा सकता है तथापि शास्त्र और संत महात्माओं की उक्तियों के आधार पर अपना अधिकार न समझते हुए भी अपने चित्त की प्रसन्नता के लिए मैं जो कुछ लिख रहा हूं इसके लिए भक्तजन मुझे क्षमा करें परमात्मा में परम अनन्य विशुद्ध प्रेम का होना ही भक्ति कहलाता है श्रीमद्भगवद्गीता में अनेक जगह इसका विवेचन है जैसे मैं चानन्य योगे न भक्तिरभ्य विचारेण मामच योग्य विचारेण भक्ति योगेन सेवते आदि इसी प्रकार का भाव नारद और शांडिल्य सूत्रों में भी पाया जाता है अनन्य प्रेम का साधारण स्वरूप यह है एक भगवान के सिवा अन्य किसी में किसी समय भी आसक्ति ना हो प्रेम की प्रसन्नता में प्रेम की मग्नता में भगवान के सिवा अन्य किसी का ज्ञान ही न रहे जहाँ जहाँ मन जाए वही भगवान दृष्टिगोचर हो यों होते होते अभ्यास बढ़ जाने पर अपने आप की विस्मृति होकर केवल एक भगवान ही रह जाए यही विशुद्ध अन्य प्रेम है परमेश्वर में प्रेम करने का हेतु केवल परमेश्वर या उनका प्रेम ही हो प्रेम के लिए ही प्रेम किया जाए अन्य कोई हेतु न रहे मान बड़ाई प्रतिष्ठा और इस्लोक तथा परलोक के किसी भी पदार्थ की इच्छा की गंध भी साधक के मन में न रहे त्रिलोक के राज्य के लिए भी उसका मन कभी न नलचावे, स्वयं भगवान प्रसन्न होकर भोग्य पदार्थ प्रदान करने के लिए आग्रह करें, तब भी न दे इस बात के लिए यदि भगवान रूठ जाए तो भी परवाह न करे अपने स्वार्थ की बातें सुनते ही उसे अतिशय वैराग्य और उपरामता हो भगवान की ओर से विषयों का प्रलोभन मिलने पर मन में पश्चाताप होकर यह भाव उदय हो कि अवश्य ही मेरे प्रेम में कोई दोष है मेरे मन में सच्चा विशुद्ध भाव होता और इन स्वार्थ की बातों को सुनकर यथार्थ में मुझे क्लेश होता तो भगवान इनके लिए मुझे कभी न लल जाते, विनय अनुरोध और भय दिखलाने पर भी परमात्मा के प्रेम के सिवा किसी भी हालत में दूसरी वस्तु स्वीकार न करे अपने प्रेम हठ पर अटल अचल रहे वह यही समझता रहे कि भगवान जब तक मुझे नाना प्रकार के विषयों का प्रलोभन देकर दलचा रहे हैं और मेरी परीक्षा ले रहे हैं तब तक मुझमें अवश्य ही विषया शक्ति है सच्चा प्रेम होता तो एक अपने प्रेमास्पद को छोड़कर दूसरी बात भी मैं सुन सकता विषयों को देख सुन और सहन कर रहा हूँ इसलिए यह सिद्ध है कि मैं सच्चे प्रेम का अधिकारी नहीं हूँ तभी तो भगवान मुझे लोप दिखा रहे हैं